इसलिए मैंने पूछा माँ इस देश का दुख और दुर्दशा क्या दूर नहीं होगी माँ ठाकुर का आना ही तो उसी के लिए हुआ था माँ की जन्मदायनी माता की बात उठी माँ कहने लगी माँ जब थी कोई भक्त आने से नाती आया है नाती आया है कहकर कितनी खुश होती थी कितनी देखभाल करती यह भक्तों का संसार मानो उनके ही शरीर का रक्त मांस था उसे कितनी अच्छी तरह से रखती मेरी माँ का नाम श्यामा था नानी ने गत वर्ष सन 1906 के प्रारंभ में देह देहता किया था ठाकुर के दर्शन की बात कहने लगी जब ठाकुर चले गए तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी चली जाऊँ उन्होंने दर्शन देकर कहा नहीं तुम रहो बहुत सा काम बाकी है बाद में मैंने देखा ठीक ही तो है ठाकुर सा बहुत सा काम बाकी है वे कहते थे कलकत्ते के लोग मानो अंधकार में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 ठाकुर ने दर्शन दे देकर कहा तब वह सब भय धीरे धीरे जाता रहा एक दिन ठाकुर ने आकर कहा खिचड़ी खिलाओ खिचड़ी पकाकर रघुवीर को भोग लगाया वे मारवाड़ी अर्थात हिंदी हिंदी प्रदेशी थे तो इसलिए खिचड़ी उसके बाद बैठकर भाव में ठाकुर को खिलाने लगी हरीश इसी समय कामार कुक में आकर उस दिन था एक दिन मैं पास के मकान में से आ रही थी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 मैं स्वयं की मूर्ति धारण कर खड़ी हो गई उसके बाद उसकी छाती में घुटने टेक उसकी जीभ को पकड़कर खींचकर गाल में ऐसे तमाचे लगाने लगी कि वह हे हे करके आपने लगा मेरे हाथ की उंगलियां लाल हो गई फिर निरंजन के आने पर उससे कहा इसे वापस भेज दो योगिन महाराज की बात उठी माँ ने कहा योगिन के जैसा मुझको कोई प्यारा नहीं प्यारा नहीं प्यार नहीं करता था मेरे योगिन को यदि कोई आठ आने देता तो वह जमा करके रखता कहता माँ जब तीरथ वीरथ जाएगी तो खर्च करेगी सब समय मेरे पास रहता स्त्रियों के बीच में रहता इसलिए वे लोग लड़के लोग सब उसका मजाक उठाते उड़ाते